अल्लाहफहा मित्रों पिछले कुछ दिनों में मुझे अब्दुलवाहा के स्वर्गारोहण के शताब्दी स्मरणोत्सव के लिए पवित्र भूमि में एकत्रित मित्रों को संबोधित विश्व मंदिर के 25 नवंबर 2021 के प्रपत्र का व्यक्तिगत अध्ययन करने का अवसर मिला इस पॉडकास्ट में मैं अपने अध्ययन के दौरान प्राप्त कुछ जानकारी साझा करना चाहूंगा जो शायद आपके खुद के अध्ययन में आपकी सहायता कर सकता है जितना संभव हो सके मैं व्याख्या करने और व्यक्तिगत समझ साझा करने से बचने का प्रयास करूंगा ताकि हम सब विश्वनाथ मंदिर के प्रपत्र का खुद अध्ययन कर अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सके तो यह बहुत ही सुंदर प्रपत्र चार अनुच्छेद का है पहले अनुच्छेद में विश्वनाथ मंदिर बताते हैं कि 25 नवंबर 2021 के दिन जब कई राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाओं और क्षेत्रीय पहाई परिषदों के प्रतिनिधि विश्व न्याय मंदिर के सीट पर इकट्ठा हुए थे तब वह अवसर इतना महत्वपूर्ण क्यों था वे तीन कारण बताते हैं सबसे पहला कारण यह अवसर अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण के 100 साल पूरा होने के समय को चिन्हित करता है 28 नवंबर 1921 को जब अब्दुल बहा का निधन हुआ था तब वे 77 वर्ष के थे उनके निधन के साथ शूरवीरों के काल का अंत हुआ जो अब्दुल बहा के जन्म से कुछ घंटे पहले प्रारंभ हुआ था जब बाब ने मुल्ला हुसैन को अपने मिशन की घोषणा की थी शूरवीरों के काल की समाप्ति रचनात्मक काल की शुरुआत भी थी और अब 100 साल बाद रचनात्मक काल की पहली शताब्दी पूरी हो गई है यह दूसरा कारण है जिसका उल्लेख विश्वनायक मंदिर ने उस प्रपत्र में किया है तीसरा कारण यह अवसर बहाउला के धर्म को उनके प्रशासनिक व्यवस्था को सौंपे जाने के सौ वर्ष पूरे होने का प्रतीक है मैं इसके बारे में थोड़ा और साझा करना चाहूंगा हम सभी जानते हैं कि बहावला के बाद अब्दुल बहा संविदा के केंद्र थे अब यह बताइए अब्दुल बहा का उत्तराधिकारी कौन था पहला उत्तर जो मन में आ सकता है कि शोगी अफेंदी अब्दुल बहा के उत्तराधिकारी थे लेकिन खुद शोगी एफेंदी ने यह स्पष्ट किया है कि अब्दुल बहा ने विश्व मंदिर और धर्म संरक्षक की जुड़वा संस्थाओं को अपना उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया है तो हम यह कह सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था अब्दुल बहा का उत्तराधिकारी है और धर्म संरक्षक की संस्था और विश्व मंदिर इस व्यवस्था के स्तंभ है शोगी एफ एं प्रभु धर्म के पहले धर्म संरक्षक थे और इसलिए ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो हम उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में समझ सकते हैं क्योंकि उनके जीवन काल में विश्व मंदिर का गठन नहीं हुआ था लेकिन अब्दुल बहा के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था ही उत्तराधिकारी था और इसलिए तीसरा कारण जो बताया गया है कि यह अवसर बहावला के धर्म के प्रशासनिक व्यवस्था को सौंपे जाने के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है पहले अनुच्छेद में लिखा है उसकी संविधा कितनी अद्भुत है जिसके द्वारा यह अनोखी यह चमत्कारिक व्यवस्था आपके राष्ट्र में स्थापित की गई और इसकी प्रक्रियाओं को संचालित किया गया है यह तो स्पष्ट है कि इस वाक्य में संदर्भित यह अनोखी यह चमत्कारिक व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था है यह वाक्यांश यह अनोखी यह चमत्कारिक व्यवस्था शोगी एफ द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम के बहाइयों को संबोधित एक पत्र से लिया गया है यह पत्र उन सात पत्रों में से एक था जो बहावला की विश्व व्यवस्था के प्रपत्रों का संकलन है जिस वाक्य से या वाक्यांश से लिया गया है वह इस प्रकार है इस सबसे महान इस नई विश्व व्यवस्था के कंपन प्रभाव से दुनिया का संतुलन बिगड़ गया है यह अनोखी यह चमत्कारिक व्यवस्था की एजेंसी के माध्यम से मानव जाति के व्यवस्थित जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है जिस तरह का बदलाव नश्वर आंखों ने कभी नहीं देखा है पहले अनुच्छेद के अंत में यह भी बताया गया है कि पहली बार क्षेत्रीय बहाई परिषद के प्रतिनिधि इस तरह के बैठक में भाग ले पाए हैं। हमें पता है कि सन उन्नीस में संतानवे विश्व न्याय मंदिर ने स्थानीय और राष्ट्रीय स्तरों के के बीच बहाई प्रशासन एक नए तत्व को औपचारिक रूप से शामिल किया उस विशेष प्रकार के संस्था को हम क्षेत्रीय बहाई परिषद के नाम से जानते हैं, और तब से क्षेत्रीय बहाई परिषद बहावला के प्रशासनिक व्यवस्था की एक संस्था बन गई है और इसलिए उनके प्रतिनिधियों का हाइफा में उस अवसर पर मौजूद होना उल्लेखनीय है दूसरे अनुच्छेद में हमें विशेष सामर्थ्य की अवधि के बहुत जल्द अंत होने के बारे में बताया गया है हमें याद होगा कि विश्वनाथ मंदिर के 29 दिसंबर 2015 के प्रपत्र में विशेष सामर्थ्य की अवधि का वर्णन किया गया था सच में इन पांच वर्षो में कितना कुछ बदल गया है और हम लोगों ने कितना विकास कर लिया है विश्वनाथ मंदिर ने रिजवान 2021 के प्रपत्र में कहा था ऐसी प्रभावशाली प्रगतियों से हम अति आनंदित हुए बिना नहीं रह सकते हैं बहावला के धर्म की समाज निर्माणकारी शक्ति अब ज्यादा से ज्यादा स्पष्टता के साथ उजागर होने लगी है और यही वह मजबूत बुनियाद है जिस पर आगामी 9 वर्षीय योजना का निर्माण किया जाएगा दूसरे अनुच्छेद में विश्व मंदिर कहते हैं वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में तेजी से हो रही गिरावट और सर्जनात्मक प्रक्रियाओं की बढ़ती आवश्यकता जो एक नए विश्व समाज के उद्भव की ओर ले जाएगी प्रतिदिन अधिक स्पष्ट हो रही है इस सर्जनात्मक प्रक्रिया के बारे में शोगी अफिंदी ने कई बार व्याख्या किया है उन्होंने दोहरे प्रक्रिया के बारे में बताया था जो अपने अपने तरीके से और त्वरित गति के साथ पृथ्वी के चेहरे को बदलने वाली ताकतों को चरमोत्कर्ष पर ले जा रही है पहली प्रक्रिया एकीकरण की प्रक्रिया है और दूसरी मौलिक रूप से विघटनकारी है। उन्होंने कहा था कि यह पहली प्रक्रिया जैसे जैसे विकसित होगा एक ऐसी प्रणाली को जन्म देगा और विकसित करेगा जो उस व्यवस्थित समाज के लिए एक पैटर्न के रूप में काम करेगी जिसकी ओर यह अव्यवस्थित दुनिया लगातार आगे बढ़ रही है इसके साथ साथ जैसे जैसे, जैसे विघटनकारी प्रक्रिया का प्रभाव गहराता जाएगा या उन प्राचीन बाधाओं को दूर करेगा जो मानवता की प्रगति को उसके नियत लक्ष्य की ओर जाने से रोकना चाहता है यह एकीकरण की प्रक्रिया जिसे हम सर्जनात्मक प्रक्रिया भी कह सकते हैं बहावला के नवोदय धर्म के साथ जुड़ी है और नई विश्वव्यवस्था की अग्रदूत है विघटनकारी प्रक्रिया की विनाशकारी ताकत एक ऐसी सभ्यता की विशेषता है जो एक नए युग की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने से इनकार कर रही है दूसरे अनुच्छेद के अंत में विश्व न्याय मंदिर धर्म संरक्षक के इन शब्दों को याद करते हैं जैसे जैसे मानवता निराशा पतन कला और संकट की गहराई में उतरती जा रही है बहावला की उभरती विश्व व्यवस्था के विजय निर्माताओं को अवश्य ही शुरवीरता की श्रेष्ठतर ऊंचाइयों को लांगना चाहिए प्रिय धर्म संरक्षक ने इन शब्दों को 1948 में लिखा था उसी संदेश में धर्म संरक्षक ने कहा था कि रचनात्मक काल की स्थापना के बाद से ही बहाई समुदाय का इतिहास यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि उत्कृष्ट कार्यों की सिद्धि तीव्र संकट की अवधि के साथ या उसके बाद ही होती है उस संदेश में वे इसके कई उदाहरण देते हैं अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण के पीड़ा के बाद प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना हुई अमेरिकी महाद्वीप में उपासना गृह की अधिरचना का निर्माण एक अभूतपूर्व आर्थिक मंदी के दबाव और तनाव के बीच हुआ प्रथम विश्व युद्ध की उथल पुथल के बीच दिव्य योजना की पातिया प्रकट हुईं और उस समय खुद अब्दुल बहा की जान को भी बहुत बड़ा खतरा था जब पूरे विश्व में 1944 में बाई धर्म की शतवार्षिकी मनाई जा रही थी तब दूसरा विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर था उस प्रपत्र के अंत में शोगी एफ हमें कहते हैं कि हमें भविष्य की ओर इस बात पर आश्वस्त होकर आगे बढ़ना चाहिए कि हमारा सबसे पराक्रमी परिश्रम का समय और महानतम कारनामों का सर्वोच्च अवसर उस समय आएगा जब मानव जाति के तेजी से गिरते भाग्य अपने न्यूनतम बिंदु पर होगा जब सर्वनाशपूर्ण उथल पुथल हो रही होगी तीसरे अनुदे विश्व नायक मंदिर हमें याद दिलाते हैं कि अब्दुलवाहा निश्चित रूप से अपने चाहने वालों को देख रहे हैं और सदैव उनको अपनी सुरक्षा दृष्टि में रखते हुए उनकी सहायता कर रहे हैं। वे कहते करने का प्रयास करते समय उच्च लोक से सहायता पाने हेतु याचना करते हुए मुड़ते हैं अंतिम अनुच्छेद में विश्व न्याय मंदिर प्रार्थना करते हैं कि जिस आरोग्यदायी संदेश के लिए अब्दुल बहा जी और अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था वह जल्द ही सभी मानवता के दिलों और आत्माओं में घर कर सके और इस ओर ईश्वर के मित्रों के प्रयास प्रभु की दृष्टि में स्वीकार्य हो